णबाल ब्रह्मचारी का सुन कपियो के हृदय फड़क उठे अनुमोदन को बच्चों के भी तरकस में तीर खड़क उठे इतने पर भी मायापति के वह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी घटना के घटा बरसती थी सूरज पर बुन्ध आती थी अस्त महामुन के लिए था जो कुछ स्वीकार बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार कौसले आए मैथिली लक्ष्मण जी के साथ इधर चले पुत्रो सहित अवधे अभी मुनिनाथ आज्ञा पालन को बड़े मुदित सुमित्रा लाल चले कुटकी ओर को रथ ले कर तत्काल मुनिवर सुतवर भ्रतविक गण के साथ चले इधर कौशल कोसल के नरनाथ हेदभाव मार्ग में के हरि और कुरंग लव को जाता निरख हुए उन्हीं के संग प्यारों के प्यारे मित्रों ने अपनों का हाथ नहीं छोड़ा बनके इन बंध बांध बोले साथी का साथ नहीं छोड़ा नौ का दल जब साथ चला तब ऐसा दृश्य सुहाया था मानो सुर सहित प्रेम दल भी शिव के विवाह में जाता था वृक्षों से पक्षी कहते थे भैया जी लिए जा रहे हैं बिन राजा के से राजधानी इस वन को किए जा रहे हैं फिर कहते थे हम जान गए यह आज हो गए कौशल के अब निर्जन से नाता कैसा युवराज हो गए कौशल के भाई कौशलपति से पूछो वह याशील कहते हैं वे पूछे औरों के धन को क्या इसी तरह हथियाते हैं प्रेम सहित आदर सहित कर बहुभात उपाय लो कुछ ने लौटा दिया जो तो वह समुदाय शुभ मुहूर्त में हुआ जब कौशल नगर प्रवेश पहले पहुंचा अश्व पहुँचाने संदेश छाया सत्य सुगंध समर घर घर में तत्काल देनाधारी बालक है सीता के लाल बेपानी वाला बिरवाय जब वर्षा से लहलहा लहा उठा पत्ता पत्ता हर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा यज्ञ स्थल जाने वाला पथ घेरा दर्शन के प्यासों ने सुकुमार बाल को बाला रथ घेरा दर्शन के प्यासों ने पूरे विधान से स्वागत को दे गये प्रधान रास्तों में वर्णनातीत तथा हर्ष वृद्ध बालकों में वर्षों के हार्दिक अभिलाषा होकर इस समय सफल प्रगटी पथ पथ पर पूरी पहुनाए पग पग पर प्रीत प्रबल प्रगति आरती की राज जननी होने बलिहारी होकर दोनों पर सर्वस्व छावर कर डाला सीता के सुगर सलोनों पर इस प्रकार करते हुए सब में सुख संचार अश्वेध के भूमि पर पहुंचे राजकुमार उधर दर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेमानंद इधर हो गया पूर्ण वह यज्ञ कार्य सानंद रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़ कर हाथ सेवक के कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ अब एक सु्य किया जाए शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से सब रागों से लेकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम से गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार यह ठीक योगाश्रम का गमन है पुरुष आऊ कौली श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ कार्य सीता भी लक्ष्मण समेत आती होंगी आज देखे को सिंहसन देना वैसे तो उचित है है पर मेरे मन में एक भाव रह, रह कर उठता जाता है। के के जिन झगड़ों कारण दशरथ का सुरपुर गमन हुआ दंडवन में छाया बसंत से ही नवध का भवन हुआ उन झगड़ों का इस बार राम पूरा विचार रखा जाए भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए उनके भी दो दो बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं इसलिए साथ में लोग उसके उनका भी मान किया जाए साम्राज्य आठ भागों में कर आठों के लिए दिया जाए हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार प्रभु बोले प्रजावासियों से सुबह अवसर आज सुहाया है तुम सबके बल से राघों ने संसार जय पद पाया है अब यह इच्छा है पूर्व यद कुछ को दे दू यदि सम्मति हो लवको यदि आप उचित समझे तो वह उत्तर दिशि हो गुण भरत के जुगल तनय बैनामा को पुश्री पुष्कल काम यदि सम्मति हो तो नृपति करू दोनों को दक्षिण कौशल काम लक्ष्मण सुत चित्र के तुअ पश्चिम कौशल के शासक हो शत्रुंत नथुराही के राजा रह कर संरक्षक हो प्रजा में एक ध्वनि है सबको स्वीकार परिणत करिए कार्य में प्रभु यह उचित विचार हो गये विसर्जन राज सभा सबके सम्मति मिल जाने पर तब किए नियुक्त सचिव सहचर प्रभु ने कौशल पुल सजवाने पर आज्ञा दी मेरी अवधपुरी इस भास लज्जित हो जाए भूमंडल भी सुकता जाए धरपूर भी लज्जित हो जा सुरपुर भी लज्जित हो जाए, जाए। अवध है मुझको प्राण समान अवध है मुझको प्राण समान जननी जन्म भूमि है मेरी कौशल पूर्व महान अवैध है मुझको प्राण समान अन्य से धरती का खाकर बने राम बलवान पिपी कर सरयू का है जल पाया है सम्मान अवध है मुझको प्राण समान अवध है मुझको प्राण समान इस धूल में लोट पुट कर सिखाते तेरक इसी मात की गोद में पलकर कर हुआ आज श्रीमान अवैध है मुझको प्राण समान अवैध है मुझको प्राण समान मोहन इस रज पर न्योछावर छावर अमर पूरे छवि इसका देख नहीं छोटे मुझे जैसे की आन अवध है मुझको प्राण समान अवध है मुझको प्राण, प्राण समान जननी जन्म भूमि है मेरी कौशल पूर्ण महान अवध मुझको प्राण समान अवध है मुझको प्राण समान इधर राज्य अभिषेक का खोने लगा विधान उधर कथा जो रह गये सुनिए अब धर ध्यान रघुबत तो आए अवधर सुतो सहित तो सोल्लास लक्ष्मण जी पौचे उधर सीता सीतामा के पास